ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यानूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं द्वितीय सूत्र के का विचार कल प्रारंभ हुआ था पूर्ववर्ती दो अधिकरणों में बताया गया जो मोक्षावस्था में स्वरूप है वह अपहत अपहृतपापमत्वादि वास्तविक सत्य संकल्पत्वादि धर्म वाला है या ये जो सत्य संकल्पवादी धर्म है ये सशसृंग के तरह अत्यंत असत है और मुक्तका का स्वरूप चिन्हत्र है और तीसरा विकल्प ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि को लेकर के ज्ञानी के दृष्टि से चिन्मात्र और अज्ञानी के दृष्टि से वही सत्य संकल्पवादी से युक्त हैं ऐसे तीन विकल्प हुए मुक्त स्वरूप के विषय में प्रथम सूत्र से जयमिनी जी ने बताया कि मुक्त आत्मा जो ब्रह्म के वास्तविक सत्य संकल्पत्वादि धर्म है उनसे युक्त होता है ऐसा आचार्य जयमिनी जी का मानना है और आचार्य जयमिनी जी अपने इस मान्यता में प्रमाण बताते हैं उपन्यासादि को यह आत्मा अपत पाप्मा यह उपन्यास स तत्र पर्यति जक्षण क्रीडन रम इत्यादि जो विधि और सर्वज्ञ सर्व सर्वेश्वर इत्यादि जो व्यपदेश हैं इनके आधार पर आचार्य जयमिनी जी का मानना है कि इन वाक्यों के द्वारा बताए गए जो ब्रह्म में धर्म है वे सश श्रृंग के तरह असत यदि होंगे तो इनमें अप्रामान्य की आपत्ति आएगी ये वेद वचन अप्रमाण नहीं हो सकता इसलिए मानना चाहिए कि वेद के द्वारा बताए गए सत्य संकल्पत्वादि वास्तविक धर्म है वास्तविक धर्म से युक्त मुक्तात्मा अवस्थित होता है मोक्ष अवस्था में अब चिंतित तदात्मकवात इत्यादि से आचार्य जी का मत बताया जा रहा है जो संशय अंतपाती द्वितीय विकल्प है उनका कथन है कि सत्य संकल्पत्वादि धर्म अत्यंत असत है सश श्रृंग के तरह और इन सश श्रृंग के तरह अत्यंत असत सत्य संकल्पत्वादी धर्म से युक्त मुक्तात्मा नहीं रहता किंतु उसका जो स्वरूप है निर्विकार चेतन मात्र उसी रूप से मोक्ष अवस्था में अवस्थित होता है यही इति अवडुलोमी इस सूत्र से आचार्य अवडुलोमी का मत बताया जा रहा है तो चिति शब्द का अर्थ है चैतन्य यही एक ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है चीति यानी चैतन्य और मुक्त आत्मा मुक्ति अवस्था में त्रेन अवतिषते तेन में तब्द का अर्थ है वो चैतन्य तो तन्मात्रेण का अर्थ निकलेगा चैतन्य मात्रे अवतिषते चैतन्य मात्र रूप से अवस्थित होता है ऐसा क्यों तो कहते है। तदात्मकत्वात, तदात्मक यानी चिन्मात्र चैतन्य उसका आत्मा यानी स्वरूप होने से तो चिन्मात्र स्वरूप मुक्त आत्मा होने से उसी रूप से वो रहेगा ऐसा आचार्य औुलोमी जी का मानना है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में पहले सूत्रस्थ चिति शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं चिति एने चैतन्यम चिती शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने चैतन्यम ये किया है तो चैतन्यम एव तो इति। तो अश्त्म यानी मुक्तात्मन ये जो मुक्तात्मा है उस मुक्तात्मा का अपना स्वरूप चिन्मात्र है चैतन्य ही है इति इसलिए मुक्तात्मा त्रेन स्वरूप अभिन मुक्तात्मा की अभिनिष्पत्ति तन्मात्र स्वरूप से यानी चिन्मात्र स्वरूप से मानना उचित है और ये जो आचार्य औडुलोमिका मानना है चिन्मात्र रूप से वो अवस्थित होता है करके इसे बताया जा रहा है श्रुति प्रमाण से प्रमाणित तो, तो तथाच श्रुति इससे तथा ही एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अन कृष्ण प्रज्ञान घन तो एवं जातीय का तो भविष्य शब्द है श्रुति में दृष्टांत का परामर्शक पूर्व में दृष्टांत बता तो जैसा नमक का अंदर भी बाहर भी और सब और लवण ही लवण उसका स्वाद रहेगा रस रहेगा तो रस घन ये वे तो दृष्टांत है उसे किसी भी ओर से किसी भी अंश को उसके चखो तो नमकीन ही नमकीन लगेगा नमक का ढेला ऐसे ही कहते हैं अयम आत्मा ये जो अरे यानी अरे मैत्री याज्ञवल के जी मैत्री को संबोधित करके कह कर रहे हैं कि अरे मैत्री अयम आत्मा अनंतरो अबा वह बाह्य अभ्यंतर से रहित है और कृष्ण प्रज्ञान घन एव उसका एक ही रूप है वो है प्रज्ञान घन प्रज्ञान में प्रज्ञान प्रज्ञान घन में प्रज्ञान शब्द का अर्थ है चैतन्य घन शब्द का अर्थ है एवं तो प्रज्ञान घन अर्थ हो जाएगा प्रज्ञानम एव कि ये जो आत्मा है प्रज्ञान स्वरूप ही है वो और सवय न होने से व्यापक होने से उसमें अंतर बाह्य अंतरबाहभाव रहित्य है वो अंतर और बाह्यता से रहित है अनंतर है है, चिन्हमात्र रूप है आत्मा को चिन्हमात्र रूप बताने वाली जो श्रुति है वह श्रुति भी इस प्रकार से अनुग्रहित हो जाती है एक और है। <laughs> एवं वा अरे अयम आत्मा अन अबा कृष्ण प्रज्ञान घन एवं सत्यम्वादयस्त इधिक अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अस्तु अधर्माण इति भावधर्मा तो अपि तेजमी ओपाधिकसत्व इह सत्यकामेति। तो का मतलब यह यमा अप्मा विजरु विमृत्यु इत्यादि उपक्रम वाक्य में जो ब्रह्म के धर्म बताए गए हैं वो दो प्रकार के धर्म हैं। कुछ अभावात्मक धर्म है कुछ भावात्मक धर्म है <coughs> अभावात्मक धर्म है अपहत पाप पापराहित्य अपत पापमा से बताया गया विजर से जरा का अभाव बताया गया अभावात्मक धर्म है विश्व को अभी अभिजी घत सपिपा इत्यादि ये सब और सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व इत्यादि धर्म है भावात्मक तो दो प्रकार के धर्म वहां पर बताए गए हैं ब्रह्म में भावरूप अभावरूप तो इन दो प्रकार के धर्मों में से कहते हैं जो अभावरूप धर्म है वे भले ही माने जा आ, वैसे असत असत्युलोमी आचार्य जैसा मानना चाहते हैं वैसे इनको माना जाए किंतु जो भावात्मक धर्म है सत्य कामत्वादी उन्हें तो माना जाए सत्य ही असत न माना जाए अभावात्मक अपत पापमत्वादी धर्म असत्य हो जाए कोई आपत्ति नहीं लेकिन भावात्मक धर्म को तो मान लो सत्य इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए औडुलोमी आचार्य जी कह रहे हैं कि सत्य संकल्पत्वादी धर्म भी जो भावात्मक आपको प्रतीत हो रहे हैं जिनको सत्य मानने का आग्रह कर रहे हो वे ब्रह्म का स्वरूपभूत नहीं है अपितु औपाधिक है जैसा लोहित्य स्पटिक का स्वरूपभूत धर्म नहीं शुक्ल रूप के तरह शुक्ल रूप जैसा स्वरूपभूत धर्म है स्फटिक का ऐसा लोहित्य स्फटिक का स्वरूपभूत धर्म नहीं है औपाधिक धर्म है उपा औपाधिक होने से आगंतुक रहेगा तो औपाधिक होने से वो असत है ये औोमी कहना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि पहले शंका बताई कि अस्तु अभाव धर्मानाम असत्वम भाव धर्मानांतु सत्वम तो ब्रह्म में बताए गए अभावात्मक धर्म भले ही असत हो जैसा आचार्य अड़ो में कहना चाहते उनके अनुसार भाव धर्मानतु ब्रह्म में बताए गए जो सत्य कामत्व आदि भावात्मक धर्म है उन्हें तो सत्य माना जाए, वास्तविक माना जाए। इस प्रकार की शंका होने पर औडुलों में आचार्य जी का कहना है कि तेषाम अपि, तेषाम अपि यानी भाव धर्म सत्य संकल्पत्वादीना औपाधिक वे औपाधिक धर्म है सत्य संकल्पत्वादी भी असतत्व वे असत हो जाएंगे सत्य नहीं होंगे इत्याह। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं सत्यमस्तु यद्यपि वस्तु स्वरूपेण एव धर्मा उच्चन्ते वस्तुस्वेणे धर्म उच्य सत्या उपाधिंबंधाधीनवात्षा न चैतन्यवत स्वरूपसंभव तो कहते हैं यद्यपि सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादी धर्मों को वस्तु के स्वरूपभूत धर्म के तरह कहा जा रहा है सत्य काम का अर्थ है सत्य है काम यानी इच्छा जिसकी वो है सत्य काम ऐसे ये जो सत्य कामत्वादी धर्म हैं ये स्वरूप बहुत धर्म के रूप में देवी कहे जा रहे हैं लेकिन उन्हें चैतन्य जैसा आत्मा का स्वरूप है ऐसा सत्य कामत्वादि को स्वरूप नहीं कहा जा सकता क्यों नहीं कहा जा सकता तो कहते हैं चैतन्य जैसा उपाधि अधीन नहीं है उपाधि निरपेक्ष है ऐसे ही उपाधि निरपेक्ष सत्य कामत्वादि धर्म नहीं है अपितु उपाधि अधीन है ब्रह्म में जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है माया शब्दित उस उपाधि के कारण सत्य संकल्पत्व तो धर्म है सर्वज्ञत्व तो धर्म है सर्वे तो धर्म है सत्य कामत्व तो धर्म है ये जो धर्म हैं वह माया रूप उपाधि के संबंध से हैं इसलिए उपाधि सापेक्ष हैं और चैतन्य ब्रह्म में माया रूप उपाधि की अपेक्षा से भी नहीं है वो स्वरूप है इसलिए माया उपाधि से प्रतीयमान माया उपाधि के अधीन सत्य कामत्वादि को चैतन्य के तरह स्वरूप नहीं कहा जा सकता और श्रुति कह रही है कि स्वेन रूपे न जो स्वरूप है तन्मात्र रूप रहता है मोक्ष अवस्था में तो सत्य कामत्वादी और चैतन्य इन दोनों में सत्य कामत्वादी स्वरूप न होने से उपाधि अधीन होने से भावात्मक धर्म होने पर भी उपाधि मोक्ष अवस्था में नहीं होती है तो उपाधि के न रहने से ओ, ओ सत्य कामत्वादि धर्म से युक्त नहीं रहेगा अपितु चिन्मात्र रूप से रहेगा ये आचार्य औडोलोमीजी का मानना है कि सत्य काम सत्य कामत्वाद यद्यपि वस्तु स्वरूपेण एवं धर्म उच्य सत्याका तथापि उपाधि उपाधिबाधीनवात्षा तो ये सत्य काम्वादिधर्म उपाधि संबंधाधीन होने के कारण माया उपाधि के निमित्त से होने के कारण न चैतन्य चैतन्यवतूप सुरूप, स्वरूपत्व उन्हें चैतन्य जैसा आत्मा का स्वरूप है ऐसा सत्य संकल्पत्वादि को स्वरूप नहीं कहा जा सकता वो तो उपाधि निरपेक्ष जो धर्म होगा वो स्वरूप होगा स्वभाव होगा कहा ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वे स्वरूप नहीं हैं, सत्य कामत्वादि तो इसमें हेतु बताया जा रहा है अनेकाकारत्व तो श्रुति ने ब्रह्म में अनेका अनेक रूपता का निषेध किया है वह अनेक रूप नहीं है ये बताया है एक रूप प्रज्ञान घन एवं इसमें प्रज्ञान घन इसमें घन शब्द विजातीय जितने भी हैं चैतन्य को छोड़कर के उन सब धर्मों का व्यावर्तक है घन शब्द ये प्रत्यय है वो बताता है चैतन्य को छोड़कर के अन्य कुछ भी ब्रह्म का स्वरूप नहीं है तो अनेकाकारत्व प्रतिषेधात तो कहा कि कहां पर ब्रह्म के अनेकाकारत्व का, का प्रतिषेध हुआ है यह सूत्रात्मक हेतु है अनेकाकारत्व विवरण है प्रतिषिधम ही ब्रह्मणु अनेकाकार इत्यादि तो प्रतिषिद्धम हि ब्रह्मणो अनेका स्थान शब्द का उपाधि तो उपाधि तो से भी ब्रह्म में उभय लिंगत्व यानी उभय रूपता सविशेषता निर्विशेषता नहीं सिद्ध होती अपितु बिना उपाधिका जो उसका रूप है निर्विशेष वही उसका रहता है सविशेष रूपता उसमें नहीं होती है इस अधिकरण में इसे उभयिंग अधिकरण कहा जाता है इसमें ब्रह्म के अनेका कार्व का निषेध है इसलिए संकीर्तनम चिकीनादि संकीर्तन करने वाला जो वाक्य है विधि उसे भी मानना पड़ेगा कि वह ब्रह्म में जक्षनादि को नहीं बताता द्वैत सापेक्ष जक्षण होने के कारण अपितु तु हाँ उसके अवतरण को पढ़ेंगे अपितु बताता है वह स्तुति प्राश्य को प्राश्य को मात्र ब्रह्म ज्ञान के बताता है न कि वास्तविक जक्षण ये आगे कह रहे हैं अवडुलोमी जी अतएव इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की मुक्ते जक्षादि श्रुति ही कथम तो यदि मुक्तात्मा को चिन्मात्र रूप मानेंगे सत्य संकल्पत्वादि धर्म से युक्त नहीं मानेंगे तो फिर जक्षनादि बताने वाली श्रुति की उपपत्ति कैसे होगी उसकी क्या गति होगी संगति कैसे लगेगी ये प्रश्न हुआ त्र आह यानी इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं कौन आपके ये औोमे आचार्य अतएव चक्षादी संकर्तनमी दुखा भाव मात्रा भी आत्मरती वत तो स्तुम तो आत्मर इत्यादिवत यस्तवामरति सैदत्मतृप्त मानव इत्यादि वाक्यजयसे आत्मक्य की स्तुति मात्र स्तुतिमात्र ये नहीं बताते कि आत्मा में वह करता है क्रीड़ा करता है वाच्यार्थ उनका विवक्षित नहीं है आत्मानंद में रहता हमेशा स्वरूपानंद का अनुभव करता है इस अभिप्राय से वह आत्मज्ञान की स्तुति मात्र है ऐसे ही ये सतत्र पर्यति जक्षण क्रीडन रम इत्यादि विधि बताता है कि मोक्ष अवस्था में मुक्तात्मा सारे दुखों से रहित होता है जक्षण रति और क्रीड़ा आदि दुखी व्यक्ति नहीं कर सकता वो रति और क्रीड़ा आदि द्योतक हैं दुखा दुखाभाव के इसलिए वहां पर जो बताया है विधि वाक्य के द्वारा आप कह रहे हो वो विधि वाक्य नहीं अर्थवाद वाक्य है और वह बताता है केवल दुखा भाव तो दुखा भाव अभिप्राय मात्रम जक्षण रमन कथन दुखा भाव का दुखा भाव के अभिप्राय से है और दुखाभाव को बताने के लिए और स्तुति के लिए संपन्न होगा स्तुत्यर्थम इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ आत्मरति इत्यादि इत्यादिवत अतएव का अर्थ कर दिया टीका में टीका कारण सर्वधर्म निषेधात एवं न स्थान तोपी परस लिंगम इत्यादि अधिकरणों में सभी धर्मों का निषेध होने से और श्रुति भी अस्थूलम अणनु इत्यादि नेति नेति इत्यादि सारे उपाधि निमित्तक धर्मों का निषेध कर रही है जिस कारण से उस कारण से ये अतएव शब्द का अर्थ निकलेगा क्या होगा जक्षनादि को माना जाएगा दुखाभाव अभिप्राय स्तुति के लिए मात्र आगे वाला वाक्य भाष्य में नहि ही मुख्यानि एवं रिका मिथुना आत्मनि शक्य वर्णय तुम तो जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है मुक्ति अवस्था में उसमें वास्तविक मुख्य यानी वास्तविक ही मिथुन आदि का प्रतिपादन करना संभव नहीं है क्योंकि ये सब जो हैं है आदि वास्तविक मुख्य सिद्ध करने के लिए उनमें मुख्यत्व के लिए द्वितीय की आवश्यकता होती है एक में रत्यादि नहीं होते क्रीडा खेल आदि ये सब अकेला नहीं कर सकता हाँ द्वैत में होगा। खेलने के लिए दो जन चाहिए ना अकेला ही थोड़ा ही खेल सकता है हाँ और श्रुति ने कहा एकाकी न रमते, इसीलिए फिर उसने ओ दूसरा उत्पन्न किया तो द्वितीय की अपेक्षा होती है द्वितीय विषयत्वाद तेषा तेषा याने रत्यादि नाम तो रत्यादि वास् मुख्य रत्यादि द्वितीय अधीन होने के कारण इनको मुख्य नहीं कहा जा सकता वहाँ तो दूसरा ही नहीं दूसरे का निषेध है मोक्षावस्था में हाँ तो मुख्य अर्थ संभव नहीं है तो फिर अभिप्राय लेना पड़ेगा अन्य अर्थ में त्पर्य तो अन्य अर्थ क्या है दुखाभाव तो भाव निरस्त अशेष प्रपंचेन प्रसन्नेन अव्यपदेशन बोधात्मना अभि इति औुलोमी आचार्यो मनते तो तस्मात् हेतु लेने अभी तक जो हेतु बताए गए कि मोक्ष ब्रह्म का अपना चिन्मात्र स्वरूप होने से और सत्य कामत्वादी औपाधिक होने से और औपाधिक सब धर्मों का निषेध श्रुति तथा ब्रह्म सूत्र में होने के कारण न स्थान इत्यादि तो में मानना चाहिए कि मोक्षावस्था में मुक्तात्मा इस रूप से रहता है निरस्त अशेष प्रपंचे समूल प्रपंच का जहा कोई संबंध नहीं है द्वैत का तो निरस्त अशेष प्रपंच का अर्थ है द्वैत मात्र का और प्रसन्न अकेला है तो फिर प्रसन्न रहता है जैसे सुसुप्ति में कोई थकान आदि नहीं होती है तो प्रसन्न होता है अकेला ही है और वहाँ तो थकान का बीज अज्ञान रहता है सुसुप्ति में और मोक्ष में तो भी नहीं है इसलिए प्रसन्न है ना। और अव्यपदेश न तो अव्यपदेश न स्वरूपेण तो व्यपदेश्य यानी वाच्य शब्द का विषय और जो शब्द का विषय नहीं है शब्द से नहीं बताया जा सकता ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह श्रुति कहती है ऐसा जो स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म वो है बोधात्मना यानी चिन्मात्र रूपेण अभिनिष्पित तो ऐसे चिन्मात्र रूप से वह अवस्थित होता है मुक्तात्मा ऐसा आचार्य औडुलोमी जी का मानना है इति आचार्यो मन्य थे इस प्रकार ये दो हो गए पूर्व पक्ष अब सिद्धांत को बताया जा रहा है सिद्धांत सूत्र का अवतरण है टीका में धर्मांत्यत्व अत्यंता सत्व इति पक्षद्वयम आयुक्तम टीकाकार लिखते हैं ये जो धर्म है सत्य कामत्वादी इनको पारमार्थिक सत्य मानना ये भी गलत है आयुक्त है और अरुलोमी जी मानते हैं अत्यंत असत उनमें अत्यंत असत तो मानना भी गलत है आयुक्त है तो ये सत्य कामतवादी न तो पारमार्थिक है न तो वंध्या पुत्र के तरह अत्यंत असत है अपितु तो अनिर्वचनीय है कल्पित है मिथ्याकार तो बिल्कुल आकाश पुष्प के तरह तुच्छ नहीं होता तो सत्य कामतवादी तुच्छ नहीं है वे हैं सत्य लेकिन माथिक सत्य नहीं है व्यावहारिक सत्य मान लो या प्रातिभाषिक सत्य मान लो आकाश पुष्प के तरह बिल्कुल ही असत्य नहीं है अद्वैत श्रुति नाम सर्वज्ञत्वादि श्रुति व्यवहार बाधा तो क्यों इनको बिल्कुल सत्य मानना पारमार्थिक सत्य मानना भी अयुक्त है और क्यों अत्यंत असत्य मानना भी अयुक्त है गलत हैं इसमें हेतु बताया गया कहते हैं यदि सत्य कामत्वादी धर्मों को सत्य मानेंगे पारमार्थिक सत्य मानेंगे तो अद्वैत श्रुति नाम बाधा पातात ये हेतु है तो अद्वैत श्रुति का बाद होगा बाद की आपत्ति आएगी एक रूप ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उसमें उसका विरोध होगा उसका बाद होगा का मतलब निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों का विरोध ना हो इसलिए पारमार्थिक सत्य नहीं कह सकते ठीक तो कहा फिर अत्यंत असत मान लो कहते अत्यंत असत मानेंगे तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि जो श्रुति वचन है ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सर्व कामत्व आदि धर्म बताने वाले सत्य कामत्व आदि धर्म बताने वाले श्रुति वचन उनको फिर अप्रमाण मानना पड़ेगा उनमें उनका बाध यानी अप्रामान्य की आपत्ति आएगी उनका विरोध होगा और व्यवहार अवस्था में परमेश्वर का वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वेश्वर है सत्य काम है सत्य संकल्प है ऐसा व्यवहार होता है शब्द प्रयोग होता है ये जो व्यवहार है इसका भी बाध होने की आपत्ति आएगी उसका भी विरोध होगा तो सभी सविशेष श्रुतियां तथा व्यवहार का विरोध ना हो इसके लिए सत्य कामत्वादी धर्मों को अत्यंत असद भी नहीं कह सकते तो फिर क्या माना जाए तो वे पारमार्थिक निर्विशेषता है और व्यावहारिक सविशेषता और जो सविशेष सविशेष्रुतियां हैं उनमें पारमार्थिक पार्मा, पारमार्थिकवेदक प्रामाण्य नहीं है अपितु प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह व्यावहारिक प्रामाण्य है व्यावहारिक सत्ता वाले ब्रह्म के सविशेष स्वरूप का निरूपण करते हैं वे तो जैसे व्यावहारिक सत्ता वाले घटादि पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न करके व्यवहार अवस्था में बाधित न होने वाला घटादि विषयक ज्ञान का उत्पादक चक्षरादि प्रमाण होने से उसमें प्रामाण्य है व्यवहार अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला जो ज्ञान उसका विषय बाधित नहीं होता व्यवहार में उसे सत्य माना जाता है व्यावहारिक सत्य माना जाता है ऐसे व्यवहार काल में परमेश्वर में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वेश्वरत्व आदि धर्म बाधित नहीं होते इसलिए वह सर्वेश्वरत्व आदि परमेश्वर का व्यावहारिक सत्य रूप है और उस व्यावहारिक सत्य रूप का प्रतिपादन ये सविशेष स्वरूप को बताने वाले श्रुति वचन करके ब्रह्म को सविशेष बता रहे हैं उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य है हृदय से तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान से यत्र यत्र आत्म अभूत तत्क कंपस्यत इत्यादि से प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति व्यवहार बाधित हो जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमिति इन सब का बाध होता है मात्र का। ऐसे परमार्थ दृष्टि से सेवादि धर्मों को तो फिर सर्वज्ञवादी श्रुति और व्यवहार का बाधि विरोध की आपत्ति आएगी इसलिए अत्यंत असत मानना भी गलत पारमार्थिक सत्य मानना भी गलत तो इनको अनिरोचनीय माना जाए अज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म सविशेष है ज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म निर्विशेष है अज्ञानी की दृष्टि है अविद्यक दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि में व्यावहारिक प्रामान्य सविशेष श्रुतियों में है और उत्तम अधिकारी को जब निर्विशेष का ज्ञान होता है निर्विशेष विषयनी दृष्टि अनुभवात्मिका प्राप्त होती है तो माना जाता है निर्विशेष ही है। ये सिद्धांत बताया जा रहा है तो इसलिए कहते अतः तृतीय पक्ष श्रेयान तृतीय पक्ष जो है संशय में वह श्रेयान है श्रेयस्कर हैं कि ब्रह्म का पारमार्थिक निर्विशेष स्वरूप व्यावहारिक सविशेष स्वरूप ज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी निर्विशेष रूप से ही अवस्थित है अज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी में, ज्यानी में सर्वज्ञत्व सत्य कामत्वादि विशेषताएं जो ईश्वर में है वह अज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी में दिखती है में भी दिखती है और उसी अज्ञानी की दृष्टि का आश्रय लेकर के श्रुति ने निर्विशेष ब्रह्मज्ञ में भी कहीं कहीं ओ संकल्प मात्र से ब्रह्मज्ञ का अनुयायी जो भी ब्रह्मज्ञ से चाहता है वह ब्रह्मज्ञ उपलब्ध कराता है संकल्पमात्र से ये कहा ना न यमयम कामम काम यते या लोका विशुद्धसत्व ओ शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व ब्रह्मज्ञानी अपने संकल्पमात्र से अपने अनुयायियों के लिए या अपने लिए जिन जिन भोग्य पदार्थों को या लोगों को चाहता है संकल्प करता है उसके संकल्प मात्र से ही वह प्राप्त होते हैं तस्माद आत्मज्ञम हत भूतिका इत्यादि श्रुति ये बता रही है वह इसी अभिप्राय से बता रही है कि अज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी में सत्य संकल्पत्व तो है इसलिए जो है अज्ञानी अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञ की सेवा करते हैं ऐश्वर्य के प्राप्ति भी करनी हो तो श्रुति कहती हैं संसार अंत पाती ऐश्वर्य के लिए भी आत्मज्ञ की सेवा करो तस्मात आत्मज्ञ में भूति भूतिका और मोक्ष चाहिए तब भी आत्मज्ञ की सेवा करो तो ये जो आत्मज्ञ में सत्य संकल्पत्वादी श्रुति बता रही है वो अज्ञानी की दृष्टि में और ज्ञानी की दृष्टि में तो दूसरा कोई है ही नहीं जिस विषय जो संकल्प का विषय बने जिस विषय संकल्प किया जाए उसके दृष्टि में वो निर्विशेष है ऐसे दो रूप हैं <स्थाथ> सूत्र का उच्चारण कर लें अपि अपि उपन्यासात् उपन्यासात् तो उपनिया पूर्वभाविधराय ऐसे छह पर हैं इस सूत्र में तो एवं अपि अपि इसमें एवं शब्द औडुलोमी आचार्य के मत का परामर्शक है जैसा आचार्य औडुलोमी कहते हैं कि चिन्मात्र परमात्मा का स्वरूप है तो चिन्हमात्र परमात्मा का स्वरूप स्वीकार करने पर भी एवं अपी का अर्थ है उपन्यासात्में उपन्यास ये उपलक्षण है विधि और व्यपदेश का जो प्रथम सूत्र में उपन्यासादिभ्य का था ना। वो उपलक्षण है उपन्यास विधि और व्यपदेश है पूर्व भावात का मतलब पूर, पूर्वेश भावात पूर्वभाव ऐसा षष्टी तत्पुरुष करिए पूर्व शब्द से लेना जयमिनी आचार्य के द्वारा बताए गए जो धर्म है सत्य संकल्पत्वादि ब्रह्म में और वो किसके आधार पर बताए हुए हैं उपन्यासादि के आधार पर तो उपन्यासादि रूप श्रुति वचन के द्वारा प्रतिपादित जो सत्य कामत्वादि धर्म है वो भी भावात का मतलब विद्यमानत्वात, सत्वात् वे भी भाव रूप है विद्यमान है उनका वंध्यापुत्र के तरह अत्यंत अभाव नहीं है वो भी विद्यमान होने से अविरोधम अविरोधम मन्यते आचार्य बाधरायण ऐसे लगाना आचार्य बाधरायण जी मानते हैं कि ये दोनों का अविरोध है उपन्यासादि श्रुति सभी सविशेषता भी बता रही है सत्य संकल्पत्वादी रूप विशेषताएं बता रही है और प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति बता रही है चिन्ह मात्र रूप तो परमार्थत चिन्ह मात्र रूप और व्यवहारिक व्यावहारिक सत्य संकल्पत्वादी विशेषताएं ये मान्य में कोई विरोध नहीं है अविरोध है ऐसा आचार्य बाधरायन जी का मानना है यही सूत्रार्थ बताया जा रहा है भाष्य में <coughs> अपि पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप चैतन्यभ्युपगमेपी एवं का अर्थ कर दिया सूत्रस्थ अपि का अर्थ है चैतन्य मात्र स्वरूप अभ्युपगमेपि तो ब्रह्म का पार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप है ऐसा स्वीकार कर लेने पर भी व्यवहार अपेक्षाया पूर्वश्यापी उपन्यासादिभ्यो अवगतस्य। तो उपन्यासादि से यानी उपन्यास विधि और व्यपदेश से अवगत जो पूर्व ब्राह्म हैं ब्राह्म्य रूप हैं सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादी को कहा जाता है ईश्वरीय रूप रूप और उसका तो व्यवहार अवस्था में प्रत्याख्यान न होने से खंडन न होने से अविरोधम बाधरायण आचार्यों मनते आचार्य बादरायण जी मानते हैं कि अविरोध है पारमार्थिक निर्विशेषता के साथ चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म के साथ व्यावहारिक ये सत्य कामत्वादि का विरोध नहीं है ऐसा आचार्य बाधरायन जी का मानना है अत्र के चित इत्यादि से इस अधिकरण के तात्पर्य को टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं